उपनिषद के व्याख्यान रूप तृतीय तृतीय अध्याय के के प्रथम खंड की कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा चल रही है ऐत्रेय उपनिषद के इस कंडिका में जो एश ब्रह्मा इत्यादि ये ते सर्वे देवा यहां तक का मूल वाक्य है वह बताता है आत्मा में सजातीय भेदराहित्य को और इमानी च सर्वाणी भूतानी यहां से आगे वाला जो ग्रंथ है वह बताता है विजातीय भेद राहित्य को तो भी आत्मा प्रज्ञान शब्दित विजातीय भेद रहित है इसे स्पष्ट करते हुए इतरा इतरानी च पंच महाभूतानी इत्यादि वाक्य प्रारंभ हुआ इसमें ईमानी चीमानी च पंच महाभूतानी तो जिन विजातियों का भेद आत्मा में बताना है उन विजातीय पदार्थों को बताया जा रहा है आत्मा में ही अध्यस्त आत्मा से अन्य तो आत्मा की सत्ता तथा आत्मा की स्वरूपूत स्पूर्ति यानी स्पूरण चैतन्य इसी से सभी अनात्म पदार्थ सत्तावान तथा प्रकाश्यमान है इसलिए जिसके सत्ता से सत्तावान है जिसके ज्ञान से भासमान हो रहे हैं उनसे उससे वे अनात्म पदार्थ भिन्न नहीं होंगे उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होगी ये दिखाया जा रहा है इसलिए पहले तो विजातीय पदार्थों को दिखाया जा रहा है तो प्रज्ञान है चेतन और चेतन प्रज्ञान के विजातीय हो जाएंगे जड़ तो जड़ पदार्थों को बताते हुए ईमानी पंचभूतानी यह वाक्य प्रारंभ हुआ इसने भूतों को जो प्रज्ञान की उपाधि बन कर के अनेक न होता हुआ भी प्रज्ञान उसमें अनेकत्व में हेतु बन जाती है भौतिक उपाधियां उन्हें बताया जा रहा है तो वे पंचभूत कौन कौन है तो पृथ्वी इत्यादि से वे भूत बताए गए ज्योतिषी यहां तक और फिर भौतिक पदार्थों को भी बताया गया भौतिक है भूतों का कार्य भूत है अपंचकृत पंच महाभूत और भूतों का कार्य है स्थूल पंचभूत तथा सूक्ष्म समष्टि, वेष्टि शरीर और स्थूल भूतों का कार्य रूप स्थूल शरीर इसे कहा जाएगा भौतिक और भूत कहा जाएगा सूक्ष्म भूतों को तो ये सूक्ष्म भूत भी और भौतिक सूक्ष्म शरीर एवं स्थूल भूत तथा उनका परिणाम जो समि वेष्टी शरीर है यह माना जाता है उपाधि प्रज्ञान का विजातीय और ये जो प्रज्ञान का विजातीय है यह आत्मा से अनन्य है क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त उनकी सत्ता एवं स्फूर्ति नहीं है इसे दिखाने के लिए पहले ये कहा कि ये जो भौतिक है वे बीज रूप भी है इमानी च क्षुद्र मिश्राणी स बीजानी यहां तक एक वाक्य है ना बीजानी तक तो बीजानी का अर्थ करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कारण और कारणानी के पास टीकाकार ने कारणानी च ऐसा प्रतीक ग्रहण करके ये बताया एक चकार भी था तो ये सर्पादि केवल शुद्र मिश्र रूप ही नहीं है अपितु कारण रूप भी है वे किसके कारण बनेंगे तो अपनी ही यौनी में उत्पन्न होने वाले जो उत्तर उत्तर शरीर है सर्पादी के उन शरीरों के प्रति कारण बन जाते हैं क्षुद्र मिश्र शब्दित यह सर्पादी भी इस अभिप्राय से बीजानी का अर्थ कारणानी च ये किया और ये कैसे हैं तो कहते हैं इतरानी च इतरा तो इतरानी च इतरा का अर्थ है दो विभागों में विभक्त इसलिए कहा द्वे राश्य न मानानी और वो दो राशि कौन हैं? दो प्रकार जिनमें चौरासी लाख प्रकार के शरीरों का अंतर्भाव होना है दो जिन दो प्रकारों में वे दो प्रकार बताए गए इन्हीं को दिखाने के लिए एक प्रश्न आया कि कानी तानी अने दो विभागों में विभक्त करके मान प्राणी कौन है तो उच्चंते इससे दिया जा रहा है उत्तर उच्चंते इसकी अवतरण टीका को देखिए द्वैराशन का अर्थ ने बता दिया था। स्थावर जंगम भेदेन मानानी था। इससे आगे की टीका है जंगमानी इत्याह इति तो भेद च स्वेदजरा च इसके बाद वाला जो ग्रंथ है प्रारंभ होता है अंड जानी से अंड जानी चवेद जानी च और जार जानी तो ये जो तीन हैं अंडज जारज और स्वेदज इन तीनों को कहा जाए तीनों का अंतर भाव होगा दो कोटी से जब निर्देश होगा तो जंगम नाम की कोटी में जंगम पक्ष के हो जाए हो जाएंगे ये जो अंडज है सर्पादी वे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और जो जरायूज है मनुष्यारी, वे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं इसलिए जंगम हो गए और स्वेदज भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं इसलिए जंगम आये ये लिखते हैं टीकाकार की जानतानी जो कोष्टक में अंत लिखा है न अंता ये उचित पाठ है यानी स्वेदज है अंत में जिनके ऐसे पूर्ववर्ती दो को भी लिया जाएगा और तद्गुण संविज्ञान बोभरी समास होने से स्वेदज भी आएगा तो ये तीन हो जाएंगे जो चार प्रकार में से पहले तीन है अंडज जरायुज और स्वेदाज़ इनको क्या कहा जाएगा तो कहते हैं जंगमानी ये तीन प्रकार के जंगम कहलाते हैं और उद्भिजानी स्थावरानी तो जो उद्भिज है वृक्ष ये है स्थावर जहां उत्पन्न हुए आजीवन वहीं रहते हैं पूरा जीवन स्थानांतरण अपने से नहीं कर सकते जो इति आह इस प्रकार ये दो राशियों को बताया जा रहा है इसे कहते हैं पद उच्चन्ते तो अंडज कौन है तो कहते हैं अंडजानी यानी पक्षादीनी तो जो पक्षी आदि है कबूतर आदि ये सब अंडच कहलाते हैं अंडे से निष्पन्न होता है जारु जानी यानी जरायुजानी वो मनुष्यादि है तो जर, जरायुजानी मनुष्यादिनी यहाँ मन, जरायुजानी में जो पूर्ण विराम है ना उसकी आवश्यकता नहीं है जारू जानी का अर्थ कर दिया जरायु जानी और उदाहरण बताया मनुष्यादि इसलिए एक वाक्य है ये और स्वेद जानी वो है युकादीनी तो स्वेदज कहलाते हैं जुए आदि और उदभी जानी स वृक्षादीनी उद्भिज कौन हो जाएंगे वृक्षादि अब आगे है अश्वा गावस् मूल कंडिका में आया है ना वेद में अश्वा पुरुषा पुषा हस्तिन अन्य यदम प्राणी जात तो घोड़े हैं गायें हैं, मनुष्य हैं, हाथी है और कहते इनसे अतिरिक्त भी जो कोई भी प्राणी जात है चौरासी लाख प्रकार के शरीर वाले उनको क्या कहा जाएगा तो कहते हैं किंतत तो किंतत तत् ये हुआ प्रश्न उसका उत्तर देते हुए कहता है जंगम और जंगमम की व्याख्या है यद चलती पदभ्याम गच्छती तो जंगम उन्हें कहा जाता है जो चलते है किससे तो पैरों से तो पैरों से चलने वालों को कहा गया जंगम तो सर्प चलता है कि नहीं चलता है, तो है। हाँ है। है। कैसे चलता केचुली केचुली है। हाँ है। हाँ के चुली सर्प ये सब चलते है ना? चलते है। उनके पैर होते है क्या लेकिन भाषिकार भगवान ने कहा यत पदभ्याम चलती तद जंगमन इसलिए उनको सरपादी को कहा जाता है उरुपाद सरपादी का एक नाम है उरुपाद मैंने उनका उर अर्थात उर होता है नीचे वाला भाग उनका यही पैर है सरपादी के को ही उ से ही पैर का कार्य भी करते हैं रेंगते हैं न वे हाँ? वही उसी से चलता है ना उसी से चलता है सर पर और पतरी है पक्षी यद्यो भी जंगम है लेकिन जंगम के ही अवान्तर भेद बताए जा रहे हैं पहले तो जंगम का इलक्षण किया कि जंगम तो यह जंगम पद की व्याख्या है इसे टीकाकार लिखते हैं इति इस प्रतीक के बाद में इति जंगमी व्याख्या इति य चलती पदभ्याम गति यह समझना इसकी व्याख्या जंगम पद की और इसमें आगे है पदभ्याम का अवतरण टीका में स्थावराण अभी वायवादीना स्थावरा अयवादीना चलनम इति आशंक आह पदभ्या तो ये जोड़ने पदभ्या चलती ऐसी व्याख्या फिर करने की आवश्यकता इसलिए परी पदभ्याम गति की व्याख्या है पदभ्या वो कहते हैं इसलिए कि स्थावर जो है वृक्ष इन में भी चलन देखा जाता है किससे वायु से जब तेज रफ्तार से वायु चलती है तो खूब हिलने लगते हैं न वृक्ष वो तूफान आता है उस समय ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं कभी झुक जाते हैं ये होता है तो चलन है उनका वायवादी के द्वारा तो उनको भी जंगम कहा कहना पड़ेगा स्थावरों को भी यदि खाली इतनी ही व्याख्या करेंगे तो जंगम पद की इसलिए कहा पदभ्याम गच्छती तो स्थावर जो है वायवादी स्था, स्थावरों में वायवादी से चलन होने पर भी अपने पैरों से वे चल नहीं सकते स्वतः स्थानांतरण नहीं कर सकते तो पदभ्याम इस प्रतीक के बाद में है थोड़ा और भाष्य देखिए इस कि यत्री और पतत्री की व्याख्या करते हैं आकाशे न पतनशीलम तो आकाश मार्ग से गमनशील जो है पत धातु गिरने अर्थ में नहीं है ग, गमन अर्थ में होता है पतली गमने एक धातु है उससे पतनशील शब्द बना तो गमनशील अर्थ निकलेगा उसका तो आकाश मार्ग से गमनशील वो हो गए पक्षादि और स्थावरम वो कौन स्थावरम पद की व्याख्या है अचलम यहां पूर्ण विराम है क्या उस श्रृंगेरी वाले पुस्तक में स्थावरम के की व्याख्या है अचलम और अचलम के पास में पूर्ण विराम होना चाहिए टीकाकार के अनुसार है अचलम के पास पूर्ण विराम है हाँ तो होना चाहिए तो यच्च स्थावरम और स्थावरम की व्याख्या हो गई अचलम और इस अचलम के पास में थोड़ा शेष करने के लिए टीकाकार कहेंगे तो पदभ्याम इति इस प्रतीक के बाद में देखिए टीका को स्थावरम अचलम इति अनंतरम सर्व तद एश एव इति शेष ये अचलम के बाद में इतना और जोड़ देना सर्व तदेश एव ये चार पद जोड़ने हैं सर्वम एक तद एक एश और एव तो वाक्य पूरा होगा भाष्य में तो स्थावरम अचलम इतना ही है और उसके साथ इन चार पदों को जोड़ करके वाक्य होगा कि सर्वम तद एस एव तो इसमें तत्सर्वम इन दो सर्वनामों से किसको लिया जाएगा ये जो बताए गए हैं आपके जंगम और स्थावर प्राणी जिनके पहले चार भेद बताए अंडज जरायुज़ स्वेदज उद्भिज़ और इन्हीं के दो भेद करते हुए स्थावर और जंगम ये दो भेद हुए और जब पूरा विस्तार लेंगे तो चौरासी लाख प्रकार के प्राणी ये पहले बताए गए है ना उनको यहां पर जिन चार पदों का शेष किया जा रहा है उनमें से तत्सर्वम इन दो सरोनामों से लेना तत्सर्वम और फिर यश एव इसमें ये यह सर्वनाम परामर्शक होगा प्रकृत शोधित तमर्थ का यानी प्रज्ञान का अर्थ तो ये निकलेगा प्रज्ञान तो वहां से लेकर के इमानी च पंचभूता वो जो पृथ्वी आदि है वहां से लेकर के ये येच्च स्थावरम यहां तक के वाक्यों से बताया गया जो अनात्म वर्ग है विजातीय पदार्थ है प्रज्ञान की उपाधि रूप पदार्थ है भूत भौतिक इन्हीं को तो बताया गया ये जो भूत भौतिक है ये कैसे है कहते हैं कतः सर्व तत् अशेषत प्रज्ञा नेत्र सर, तत ऐसा तत्सर्व यानी ये सारे के सारे भूत तथा तो भौतिक अनात्म पदार्थ पूरा प्रपंच वह प्रज्ञान ही है का मतलब प्रज्ञान से अतिरिक्त तो नहीं है प्रज्ञान से अतिरिक्त न होने से प्रज्ञान में उनका भेद सिद्ध नहीं होगा यद्यपि विजातीय है तो प्रज्ञान के साथ मुख्य एकत्व तो होगा नहीं इसलिए तत्व सर्वम तद तत एस एवं है जो समानाधिकरण है सर्वम तत् से ग्राह्य ये भूत भौतिक जगत और एस एवे ये एवं से ग्राह्य प्रज्ञान इन दोनों का सामनाधिकरण माना जाएगा बाध में ये पहले टीका में कहा था टीका कारणिकल तो ये इनका जो नाम रूपात्मक स्वरूप है भूत तथा भौतिकों का इसका बाध करके जो अवशिष्ट स्वरूप है वह प्रज्ञान ही है ये अचलम सर्व तद एस एव, इस वाक्य का अर्थ निकलेगा अब आगे है सर्व तद अशेषत इत्यादि जो भाष्य भाष्यवाक्य इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए तत इत्यत्र तत्सवेशेतु वक्त इत्यादि प्रतिष्ठा वाक्यचि तो ये जो कहा गया एस एव त्सर्वम से लिया गया भूत भौतिक जगत विजातीय पदार्थ और ये का ये शब्द से लिया गया प्रज्ञान को तो प्रज्ञान आत्मा ही है यहां पर जो प्रज्ञान आत्मा में भेदाभाव बताया जा रहा है जगत प्रतियोगिक जड़ प्रतियोगिक भेद कहो या अनुन्य भाव कहो बताया जा रहा है अनुन्या भाव का अभाव यानी अनुनिया भाव नहीं है भेद का तो अर्थ होता है अनुन भाव और वो अनुनिया भाव नहीं है भेद नहीं है इसे सर्वमत एव इस वाक्य से बताया गया इस वाक्य के द्वारा उक्त जो अर्थ है विजातीय भेद रहित प्रज्ञान है करके यह प्रतिज्ञा हुई इस प्रतिज्ञा के निश्चायक हेतु को बताने वाला यह अवशिष्ट वाक्य है कहा से तो कहते हैं ये जो आपका सर्व तत्प्रज्ञा नेत्र यहां से प्रारंभ होकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहां तक का ग्रंथ ये है हेतु बताने वाला मूल में आता है सर्वत प्रज्ञा नेत्र तो यहां से प्रारंभ करके मूल में ही प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहां तक का जो ग्रंथ आया है यह सर्वतत्ष एव इस प्रतिज्ञा वाक्य की सिद्धि के लिए प्रतिज्ञात अर्थ की सिद्धि के लिए हेतु बताने वाला है इसी प्रकार की व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं सर्वम इत्यादि की तो भाष्य में देखिए सर्वम तद अशेषत प्रज्ञा नेत्र तो तद अशेषत तो ये सारा पृथ्वी से लेकर के स्थावर जंगमादि भौतिक जगत तद अशेषतः शब्द से ग्रहण करना है तो संपूर्ण भूत भौतिक जगत प्रज्ञा नेत्र है प्रज्ञा नेत्र में है बहुरी समास बहुरी समास का जो पूर्व पद है प्रज्ञा इसका अर्थ कर दिया भाष्य में भाष्कर भगवान ने पहले प्रज्ञप्ति ही प्रज्ञा तो प्रज्ञप्ति को प्रज्ञा कहा जाएगा प्रज्ञप्ति का अर्थ है प्रज्ञान प्रज्ञान का अर्थ है शुद्ध ज्ञान प्रकृष्ट ज्ञान ये प्रज्ञप्ति है उसी को प्रज्ञा कहा गया प्रज्ञा नेत्र में विशुद्ध ज्ञान को याने शोधित तुमर्थ को चेतन मात्र को प्रज्ञा शब्द बता रहा है और नेत्र शब्द की व्युपत्ति करते हैं पहले प्रज्ञा बताया प्रज्ञान बताया प्रज्ञप्ति प्रज्ञप्ति का भी अर्थ कर दिया प्रज्ञा और उसका भी अर्थ करते हैं तच्च ब्रह्म तत् यानी वह प्रज्ञान कौन है ब्रह्म ही है और इसलिए प्रज्ञा नेत्र में प्रज्ञा के जगह आप ब्रह्म रख सकते हैं और अपने उत्तर पद है नेत्र उसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं नियते इति नेत्रम नेत्र पद की करण अर्थ में व्युत्पत्ति की निय प्रापणे धातु से स्ट्रन प्रत्यय हुआ करण अर्थ में तो नेत्र शब्द बना तो उसका अर्थ निकलेगा सत्ता प्रापक यानी आत्मलाभ कराने वाला जो सत्ता प्रापक होता है ना उसका दूसरा नाम है आत्मलाभ कराने वाला आत्मलाभ का अर्थ है जो वस्तु जैसी है वैसी प्रतीत हो जाए तो उसका उसे आत्मलाभ हुआ ये कहा जाता है का मतलब सत्ता होगी तब ना उसकी प्रतीति होगी तो अनात्म पदार्थ बिल्कुल आकाश पुष्प के तरह असत नहीं है प्रातिभासिक है तो इसलिए उन प्रातिभाषिक पदार्थों को सत्ता प्रदान करने वाला होता है प्रातिभाषिक पदार्थ की प्रती जहां पर हो रही है वह अधिष्ठान उनका इस अभिप्राय से नेत्र शब्द का अर्थ निकलेगा अधिष्ठान तो नियते इति नेत्रम वो कौन है कहते प्रज्ञा एवं नेत्रम यश तो प्रज्ञा है यानि ब्रह्म है अर्थात चेतन है नेत्र यानी अधिष्ठान जिसका सत्ता प्रदान करने वाला जिसका वो अन्य पदार्थ कौन होगा यसे शब्द से ग्राह्य तो तद इदम प्रज्ञा नेत्रम इसमें तद इदम शब्द से ग्राह्य है आपका जगत भूत भौतिक जगत ये भूत भौतिक जगत को सत्ता ब्रह्म से मिल रही है इसलिए प्रज्ञा है ब्रह्म और वो ब्रह्म है नेत्र यानी सत्ता प्रदान करने वाला आत्मलाभ कराने वाला जिसका वो अन्य पदार्थ है भूत भौतिक जगत तो सर्व तद् प्रज्ञा नेत्र का अर्थ निकलेगा यह भूत भौतिक समस्त जगत ब्रह्म में अध्यस्त है ब्रह्म उनका अधिष्ठान है समस्त जगत का थोड़ी टीका है टीका को देखिए नियत अन नेत्र ये जो युत्पत्ति की है ना उसका अर्थ बता रहे टीकाकार तो अन यानी प्रज्ञन सत्ताम नियते और सत्ताम प्राप्यते अर्थात सत्तावत क्रियते इत्य तो नियते नीयते इति नेत्रम ऐसी उत्पत्ति की ना इसलिए नेत्र शब्द भी किसको बताएगा ब्रह्मा को और प्रज्ञा शब्द का तो अर्थ ब्रह्मा ही है और बहुरी समास करेंगे तो अन्य पदार्थ हो जाएगा जगत तो उसमें जिसके द्वारा जगत को सत्ता प्रदान की जा रही है यानी न होता हुआ भी जगत को सत्तावान किया जा रहा है तो प्रातिभाषिक सत्तावान किया जा रहा है ब्रह्म की सत्ता की अपेक्षा से ही सत्तावान है जगत ये बताया गया प्रज्ञा नेत्र पद के द्वारा यदवा इति वा। ये पक्षांतर बताया जा रहा है नेत्र पद की व्याख्या है नियते अन और इति नेत्रम तो ये नयन जो है उसका अर्थ सत्ता प्रदान करना ये लेते हैं यदि तो पहला वाला अर्थ निकलेगा जो शुरू वाला पक्ष है कि ब्रह्म की ब्रह्म ही जगत को सत्तावान बनाता है यानी आत्मलाभ कराता है और यदवा इससे नेत्र पद का पक्षांतर बताया कि स्वस्व व्यापारेशु प्रवर्तें अने न ये तो लगा ना ही तो नियते अने याने और नियते का अर्थ निकलेगा स्वस्व व्यापारियु प्रवर्त जगत अनेन अनेत्र ऐसी नेत्रपद की उत्पत्ति करने से स्वस्व इन सरुणाम रूप शब्द से लेना दो बार उक्त शब्द से वो है एक प्रकार से शब्द स्वशब्दीपसार्थ में वीपसार्थ में होने से संपूर्ण जगत की वस्तुएं, उनका सबका अपना अपना अलग अलग व्यापार है नेत्र का है जो चक्षु इंद्रिय है उसका व्यापार है रूप ग्रहण वाघ इंद्रिय का है वदन ऐसे घट का है जल धारण वायु का है गमन रूप व्यापार तो ये जो प्रत्येक वस्तु का जो अपना अपना व्यापार है कार्य है और उन कार्यों में जड़ चक्षुरादि की प्रवृत्ति चेतन की प्रेरणा से ही हो सकती है यदि प्रवर्तक चेतन न हो तो संघात रूप जड़ पदार्थों में प्रवृत्ति नहीं होगी जैसे रथ संघात रूप जड़ पदार्थ है उसमें प्रवृत्ति चेतन अश्व तथा सारथी के प्रेरणा से ही होती है रथ में प्रवृत्ति ऐसे जड़ कार्यक्रम संघात तथा बाह्य घटादि पदार्थों में जो प्रवृत्ति हो रही है अपना अपना व्यापार करने में वह चेतन की प्रेरणा से हो रही है तो जिस चेतन की प्रेरणा से हो रही है उस चेतन को कहा जाएगा नेत्र शब्द से नियते यानी स्वस्व व्यापारेशु प्रवर्त जगत अनेत्र ऐसी नेत्र शब्द की उत्पत्ति करने से अर्थ निकलेगा जगत का प्रेरक जो केनोपनिषद में प्रथम मंत्र में शिष्य ने प्रश्न किया है केने शीतम पतती प्रेषित मन उस चेतन प्रश्न है मन स्वतः जड़ है लेकिन विषयों का चिंतन करने में प्रवृत्त होता है तो उसे विषय चिंतन में प्रवृत्त करने वाला प्रवर्तक चेतन कौन है वो सविशेष है कि निर्विशेष है ये प्रश्न है ऐसे ही यहाँ पर नेत्र शब्द से लिया जाएगा जड़ जगत का प्रवर्तक अरो जड़ जगत का प्रवर्तक कौन है चेतन ब्रह्म है वह निर्विशेष है तो ब्रह्म यानी शुद्ध चेतन प्रवर्तक हैं, जिस जगत का नेत्र शब्द का अर्थ निकलेगा प्रवर्तक प्रवर्तन में साधन ये एक पक्षांतर है तो यद कोयम कोम स्वस्व व्यापारेशु प्रवर्तते इति नेत्रम ऐसा करना अंतिम वाला जो वा है उसके विषय में सात नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कारण कहा का ये अधिक पाठ है इसकी आवश्यकता नहीं है तो वा इति अधिकम इति उक्तवात तो प्रारंभ में यद है ना? इसलिए अंत में वा अधिक हो रहा है इसकी आवश्यकता नहीं है आगे हैं नीका नु एवं भूत ब्रह्मषत्सु नतु न इति प्रज्ञ्य वस्तुतः तत्र वस्तुत प्रज्ञब्देन अभिधानात् न दोषः इति ब्रह्मैव इति तो ये कहते हैं कि यहाँ पर प्रज्ञा नेत्रम पद की युत्पत्ति करते हुए ने प्रज्ञा शब्दित जो प्रज्ञान है उसी को भूत-भौतिक जगत के अधिष्ठान के रूप में तथा प्रवर्तक के रूप में बताया लेकिन जगत के अधिष्ठान के रूप से तथा समस्त जगत के प्रवर्तक चेतन के रूप से प्रसिद्धि तो ब्रह्म की है तो यहां प्रज्ञान को कैसे जगत का अधिष्ठान तथा प्रवर्तक बताया जा रहा है ये आशंका है कि ननु एवं भूतम ब्रह्म भूतम से लेना अधिष्ठान तथा प्रवर्तक सत्ता प्रदायक तथा प्रवर्तक तो उपनिषदों में ब्रह्म को बताया गया है तो एवं भूतम ब्रह्म उपनिषद सुप्रसिद्धम न तो प्रज्ञान तो प्रज्ञान को ऐसा नहीं बताया गया इति आशंक्य इस प्रकार की हुई आशंका तब तो इसका उत्तर देते हुए जिस अभिप्राय से उत्तर दिया कि वस्तुत प्रज्ञान सेव तत्र, तत्र, तत्र ब्रह्म शब्देन अभिधात तो उपनिषदों में भी जो प्रज्ञान शब्द आया है वह ब्रह्म का ही परामर्शक है ब्रह्म को ही बताता है तो इसलिए प्रज्ञान सेव तत्र, तत्र तत्र ब्रह्म शब्देन अभिधानात तो प्रज्ञा ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रज्ञान ही निकलता प्रज्ञान यानी विशुद्ध ज्ञान प्रकृष्ट ज्ञान ज्ञान में प्रकृष्टता है असंगता निर्विषयता तो निर्विषय ज्ञान है ब्रह्म ही निर्विकार ज्ञान का दूसरा नाम है ब्रह्मा। इसलिए प्रज्ञान को ही उपनिषदों में ब्रह्म शब्द से कहा गया है इस अतः न दोष कोई दोष नहीं होगा जो दोष बताया जा रहा है कि प्रज्ञान अधिष्ठान कैसे होगा कहते ब्रह्म शब्द का ये प्रज्ञान ही है इसलिए ब्रह्म को ही बताया जा रहा है एक प्रकार से अधिष्ठान के रूप से तो न दोष इति उक्तम प्रज्ञानम ब्रह्म इसी अभिप्राय से जिस प्रज्ञान को जगत के अधिष्ठान के रूप में बताया जा रहा है उसी प्रज्ञान पदार्थ को ब्रह्मरूप बताया गया प्रज्ञानम ब्रह्म इस महावाक्य के द्वारा यह महावाक्य इसलिए आया है कि ब्रह्म कौन है तो ये प्रज्ञान ही ब्रह्म है प्रत्यक हा हाँ, तत् ब्रह्म आया है ना भाष्य में हा हा तो प्रज्ञा नेत्र में जो प्रज्ञा शब्द है उसका अर्थ भाष्य में किया प्रज्ञप्ति प्रज्ञति का भी अर्थ कर दिया प्रज्ञा और वो प्रज्ञा क्या है तो ब्रह्म है तत्व ब्रह्म है। इसलिए यहां पर प्रज्ञान पदा ये जो प्रज्ञा नेत्र में प्रज्ञा कहो या प्रज्ञान कहो एक बात है उसी का आगे टीका में टीकाकर ने इसी प्रज्ञा का अर्थ प्रज्ञान किया था टीका में तो प्रज्ञा नेत्रम पद की ही व्याख्या के विषय में ये टीका चल रही है प्रज्ञा नेत्र पद की व्याख्या में ही और तत् ब्रह्म ये कह करके ये स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रज्ञान ब्रह्म ही है क्यों यानी ब्रह्म शब्द का ही अर्थ प्रज्ञान है क्योंकि उपनिषदों में भी ब्रह्म शब्द से इसी प्रज्ञान को कहा गया है सर्वम खल विदम ब्रह्म इत्यादि में वहां ब्रह्म चेतन ही है और इदम सर्वम शब्द से ग्राह्य है यहां पर जिसको भूत भौतिक जगत उपाधि बताया जा रहा है यानी इसी तच्छ ब्रह्म इसी के विषय में ये टीका चल रही है आगे क्या है तत्र तत्र, तत्र नतु त्र उोपनषत्सु प्रसिद्ध न तत्र तत्र ब्रह्म प्रज्ञबन अभिधानात् न दोष तो इसीलिए प्रज्ञान ब्रह्म है ऐसा कहा गया है तो कहां पर कहा गया है तो उपनिषदों में ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रज्ञान ही किया है इसलिए नौ नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा कि उक्तम यानी उपनिषदी इत्य उपनिषद में प्रज्ञान पदार्थ को पदार्थ के लिए ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग आया है तो इति वाक्य कारह तो सर्व वाक्यम सावधारण भवति इस नियम के अनुसार ब्रह्म यहां पर कार आ गया प्रज्ञान ब्रह्म जो महावाक्य आ रहा है तस् मूल में वह महावाक्य तो ये रहित है ना यहां प्रज्ञानम ब्रह्म ये वेवकार कहा से आया टीका में यदि टीकाकार थी को पूछे तो टिप्पणीकार ने कहा कहाकार आया है उस नियम के अनुसार सर्व वाक्यम सावधारणम भवती तो प्रज्ञा नेत्र में जो प्रज्ञा पदार्थ है उसको प्रज्ञान ब्रह्म इसो उपनिषद वाक्य में प्रज्ञान शब्द से लेना और यह प्रज्ञान पदार्थ ब्रह्म ही है यानी ब्रह्म शब्द का अर्थ है ये निकलेगा और भाष्य में भी तत् ब्रह्म एवं इसमें शब्द जो है भाष्य में इसमें शब्द से प्रज्ञान को बताया जा रहा है ना यदि प्रज्ञा शब्द को या प्रज्ञप्ति शब्द को ग्रहण किया जाता तो शब्द होता स्त्रीलिंग साच ब्रह्म ऐसा तो यहां प्रज्ञा शब्द का अर्थ जो प्रज्ञान है और उस प्रज्ञान का परामर्शक तत्शब्द है प्रज्ञान शब्द नपुंसक लिंग है इसलिए तत्शब्द नपुंसक जो प्रज्ञान है उसका परामर्शक होगा और उसका परामर्शक होकर के ये बताया जाएगा कि वह प्रज्ञान पदार्थ जो प्रज्ञा शब्द का अर्थ है वह ब्रह्म ही है इसलिए ब्रह्म और प्रज्ञान अलग अलग नहीं है उसे चाहे प्रज्ञा कहो प्रज्ञप्ति कहो प्रज्ञान कहो ब्रह्म कहो ये उपनिषदों में पर्याय माने जाएंगे ब्रह्म के परिलक्षक माने जाएंगे ये यह यहाँ पर कहा गया आगे है वस्तु तस्तु ये तो हुआ प्रज्ञानम ब्रह्म आगे इति आगेह यद पदार्थ शोधनार्थम इत्यादि प्रतिष्ठा तत्पदार्थ तत्र पक्षे इति प्रकृष्ट उच्यते तो करके पक्षांतर बता रहे हैं कि कोयम आत्मा उपासमहे ये तृतीय अध्याय के प्रथम खंड का उपक्रम है ना कोयम आत्मा उपासमहे ये प्रथम खंडिका का प्रथम वाक्य है तो यहां से लेकर के आपके सर्वे देवा एक वाक्य आया येते सर्वे देवा यहां तक के ग्रंथ को समझना ये येते सर्वे देवा कहा आया तृतीय कंडिका में एश प्रजापति रेते सर्वे देवा यहां पर आया है ना यहां तक के ग्रंथ को यानी पहली कंडिका द्वितीय कंडिका और तृतीय कंडिका के ये चार वाक्य शुरू वाले एश ब्रह्मा येष इंद्र येष प्रजापति येते देवा येते सर्वे देवा ये जो है इतने ग्रंथों को माना जाएगा तम पदार्थ शोधन रूप और तत्पदार्थ शोधन रूप माना जाएगा ईमानी स पंच भूतानी यहां से प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहां तक के ग्रंथ को तत्पदार्थ शोधन रूप माना जाएगा तत्वसी तो वाक्यांतर्गत त्वम पद का लक्षार्थ बताने वाला वो ग्रंथ और तत्पद के लक्षार्थ को बताने वाला ये ग्रंथ हो जाएगा और फिर ये जो शोधित तोमर्थ तथा शोधित तदर्थ है इनके अभेद को बताने वाला महावाक्य होगा प्रज्ञानम ब्रह्म ये बताएगा शोधित तोमर्थ का और शोधित तदर्थ का अभेद इसे यहां पर बता रहे हैं टीकाकार कि यद वा कय आत्मा इति येते आरभ्योधना इत्यादि प्रतिष्ठा तत्पदार्थ तत्पदार्थशोधना ये दो ग्रंथ यानी दो वाक्य हुए तत्पदार्थ शोधन रूप वाक्य तत् और शोधन रूप वाक्य और तत्र पक्षे यानी तस्मिन पक्षे प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम ऐसा प्रज्ञान शब्द ऐसी प्रज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति करता है तो प्रज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा तत्पदार्थ ब्रह्म तो प्रज्ञान शब्द से फिर ब्रह्म का ही कथन होगा तत्पदार्थ के रूप में क्योंकि प्रकृष्ट ज्ञान है प्रज्ञान ही ही प्रकृष्टता है ज्ञान में असंगता निर्विशेषता, निर्विकारता ये जो है वो कौन है निर्विशेष ज्ञान ब्रह्म ही है ये अर्थ निकल आएगा इसे कहा गया अब प्रज्ञानी, ब्रह्मणी इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल